पतंजल योग प्रदीप साधनपाद विवेक ख्याति ही अविप्लवा संशय हानोपाय शुद्ध विवेक ख्याति हान का उपाय है व्याख्या विवेक दृश्य दृष्टा के भेद और ख्याति नाम ज्ञान का है इसलिए चित्त और पुरुष इन दोनों की भिन्नता का ज्ञान अथवा यह ज्ञान की शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि और चित्त मुझसे भिन्न है विवेक ख्याति है यह विवेक ज्ञान आगम अर्थात आचार्य के उपदेश और शास्त्रों के पढ़ने तथा अनुमान से भी उदय होता है पर यह परोक्ष ज्ञान है और अनादि अविद्या के निवृत्त करने में असमर्थ होता है मिथ्या ज्ञान जन्य व्युत्थान के संस्कार चित्त में बने रहते हैं और तामस राजस वृत्तियां उदय होती रहती हैं यह विवेक ख्याति विप्लव सहित है विप्लव के अर्थ विच्छेद है अर्थात जिसमें बीच बीच में राजसी तामसी वृत्तियों का उदय होना बना रहे इसलिए ऐसा विवेक ज्ञान हान का उपाय नहीं है यह ज्ञान जब दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक प्रतिपक्ष भाव के बल से अर्थात क्लेश के विरोधी क्रिया योग के अनुष्ठान बल से अविद्या के विरोधी तत्वज्ञान अस्मिता के विरोधी भेद ज्ञान रागद्वेश के विरोधी मध्यस्थता अभिनिवेश के विरोधी संबंध ज्ञान निवृत्ति के अनुष्ठान से जब परिपक्व हो जाने पर समाधि द्वारा साक्षात् कर लिया जाता है तो वह अपोक्ष ज्ञान होता है इससे अविद्या के नाश हो जाने पर कर्तृत्व भोक्तित्व अभिमान से रहित और राजस तमस मनों से शून्य चित्त हो जाता है तब सतुगुण के प्रकाश में चित्त में चेतन का जो प्रतिबिंब अर्थात प्रकाश पड़ रहा है और जिसके कारण चित्त में चेतनता प्रतीत हो रही है चित्त से भिन्न उसका साक्षात्कार होता है यद्यपि यह साक्षात्कार भी चित्त के द्वारा होता है इसलिए चित्त ही की एक सात्विक वृत्ति है तथापि इसके निरंतर अभ्यास से विवेक ज्ञान का प्रवाह निर्मल और शुद्ध हो जाता है क्लेशों का सर्वथा नाश होता है और मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज के तुल्य बंधन की उत्पत्ति करने में असमर्थ हो जाता है यही अविप्लव अर्थात अडोल अविच्छेद निर्मल हान का उपाय है क्षेत्र क्षेत्र और एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति ये मोक्ष ते परम गीता इस प्रकार क्षेत्र प्रकृति और क्षेत्रज्ञ पुरुष के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा विवेक ख्याति द्वारा तत्व से जान लेते हैं वे महात्मा जन परमात्मा को प्राप्त करते हैं की स्थिति को, अर्थात अब निरंतर बनी रहे तब उसको अविप्लव विवेक ख्याति कहते हैं इसी का नाम धर्म में समाधि है यही जीवन मुक्ति की अवस्था है हान का उपाय अब अविप्लव विवेक ख्याति बतलाया है विवेक ख्याति में जो आत्म साक्षात्कार होता है उससे चित्त इतना विशुद्ध हो जाता है कि वह विवेक ख्याति भी चित्त की ही एक वृत्ति प्रतीत होने लगती है इस प्रकार इस विवेक ख्याति से भी जो आसक्ति का हर जाना है उसी का नाम पर वैराग्य है तत्परम पुरुष ख्यातिर्ुण वैतृषण्यम विवेक ख्याति में जो आत्मसाक्षात्कार होता है उस आत्म साक्षात्कार से जो इस विवेक ख्याति की वृत्ति से भी आसक्ति का हट जाना है वह परवैराग्य है इससे विवेक ख्याति में इस वृत्ति को चलाने वाला रज और इस वृत्ति को स्थिर करने वाला तम को सर्वथा दबाकर कर सत्व भी रज और तम के बिना इस वृत्ति को चलाने में असमर्थ हो जाता है तब चित्त में किसी भी वृत्ति के न रहने पर केवल आत्म प्रकाश रह जाता है और आत्मशुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थिति हो जाता है इसी को असम्प्रज्ञा समाधि कहते हैं विवेक ख्याति तक आत्मा चित्ताकार प्रतीत होता है और असम्प्रज्ञा समाधि में चित्त आत्माकार होता है अविप्लव विवेक ख्याति में किस प्रकार की प्रज्ञा होती है यह अगले सूत्र में बतलाएंगे टिप्पणी व्यास भाष्य का भाषार्थ अब हान का उपाय क्या है यह बतलाते हैं बुद्धि और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान विवेक्याति है और वह मिथ्या ज्ञान जिससे निवृत्त हो गया है ऐसी विवेक ख्याति अविप्लव अर्थात शुद्ध और निर्मल कहलाती है जब मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज के समान बंधन की अनुपत्ति के योग्य होता है तब रजोगुण निमित्त क्लेश के दूर हो जाने पर सत्व के परम प्रकाश में परम वशीकार संज्ञक वैराग्य में वर्तमान हुए योगी के विवेक ज्ञान का प्रभाव शुद्ध होता है वह निर्मल विवेक ख्याति आन का उपाय है उससे मिथ्या ज्ञान दग्धबीज भाव को प्राप्त हो जाता है पुनः उत्पत्ति के योग्य नहीं होता यह मोक्ष का मार्ग है यही हान का उपाय है